भद्रम पेमांसात्री रंग साम सूर्ग से स्वस्ति न इंद्रवा स्वस्ति नुकाशा स्वस्ति नोष्ठ नेहस्पतिदारो ओम शांति शांति शांति नव है ना आज आठवा हो गए ना जी जी तो वही बता रहे अभी अपर विद्या का विषय चल रहा है तो धीरे धीरे अभी उपसंव की ओर जा रहा है अपर विद्या का तो अपर विद्या का स्वरूप यहाँ बता रहे है। तो उसको ये सब कुछ मान के बैठ रहे हैं ना स्वर्ग लोग की प्राप्ति हाँ उसके लिए सतर्क कर रहे हैं सूची सावधान कर है ये नहीं इससे भी और कुछ है बस ये भी एक अपेक्षाकृत ठीक है किंतु इसमें दुराग्रह करके बैठते हैं ना तो ये सतर्क कर रहा है माने दुखों की अपेक्षा फिर भी ठीक है नहीं अपेक्षाकृत इसीलिए है, है कल ही बताया शास्त्र कभी भी किसी को करने के लिए विधान नहीं कर रहे ना शांति त्यागा शांति निरंतरा त्यागे ना अमृत बोल रहे है ना बस हम त्याग नहीं कर सकते तो इसलिए शास्त्र बोलते हैं त्याग नहीं कर सकते है कम से कम अनात्मा से कम से कम शास्त्रीय कर्म करो जी त्यागे बस अनाशुना मानसू अनाश है अमृतत्वम अनाशुना माँ है ना इधर जाएगा त्यागिन एक अमृतत्वम है अमृत तत्व मनाशु अमृत अनाशु तो उसे से ही संभव और कोई अनाशु बोल तो प्राप्त होते की प्राप्त ये है गीता में ने शांति निरंतर वो त्याग नहीं कर सकते है अच्छी बात है वहां से हट के इसमें मन लगाओ त्याग जिसका समझना चाहिए सारा अनात्मा पदार्थ का सबका यावत जो अनात्म पदार्थ है ना उसका त्याग अनात्म पदार्थ को बांटेंगे तो नाम और रूप ही निकलेगा वही है उसमें सब जितने भी अनात्मा हम जो मान के बैठे तो उसमें त्याग का मतलब उसके प्रति आसक्ति मुख्य रूप से आसक्ति उसको त्याग करके जा नहीं सकते हम कहाँ जाएंगे जहाँ भी गए तो कुछ ना कुछ मिलेगा हम बोलते हैं हम एकांत में बैठते जंगल में वहां में ना कोई ना कोई आएंगे ऐसा तो मुख्य अर्थ हैं वो एकांत एक हा परमात्मा एवं अंत यश सही एकांत मुख्य एकांत वही माना जाता एक हा परमात्मा एवं अंत परमात्मा ही एक आश्रय उसी का नाम एकांत एक वो मुख्य रूप से एकांत एक वो ही माना जाता है तो इसीलिए बस किसी के प्रति लगाव ना हो बस ये यदि आ गए आपको कोई साधन जरूरत नहीं स्वतः सिद्ध है ना वो हाँ। स्वतः सिद्ध ये नहीं हो रहे हैं चलो कम से कम तो आप अनात्मा से इधर आ जाओ संसार से हटा के करके कम से कम सकाम में लगा दिया सकाम से हटा करके निष्काम में लगा दिया उसे हटा के उपासना तो धीरे इसको बोलते है सोपाना आरोहण न्याय धीरे धीरे अतः स्थूल अरुन्धति न्याय भी कहते हैं न्याय के द्वारा ले जाने का तरीका तो इसलिए हम बता रहे आगे किंचा आगे भी वन भी अविद्या की निंदा करेंगे बस आगे तक है और एक दो दोस्त इसको बताएंगे तो उसके बाद पर, अपना पराविद्य में प्रवेश करेंगे त्याग की शांति जिस समय में त्याग हो गए उसी समय में अनंतर नहीं शांति विसर्ग त्याग शांतिरम मतलब त्याग हो गए उसी समय में त्याग ही शांति आसक्ति नहीं रहने से हुआ बस एक आशक्ति आगे देखिए प्रवेदयन् रागात् रागात् अद्याया वर्तमान अयम ये नुक्षीलोक प्रवेदयन... अवद्या बहुदा बहुदा अविद्याम वर्तमान प्राय बहुदा बोलतो अनेक प्रकार अविद्या तो एक है उसी अविद्या में अर्थात अविद्या का कार्य अविद्या एक होने पर भी अविद्या का कार्य अनेक है ना, ना, ना तो, है। तो इसलिए उसको भी अनेक कहा दिया तो अनेक प्रकार के उस अविद्या में एक छोटा मोटा नहीं इतना लंबा चौड़ा फैलाते जाएंगे पैर फैलते जाएंगे जितना फैलाएंगे उतना फैलते रहेगा जितना समेटते रहेंगे उतना समेटते रहेगा दोनों तो इसलिए उस अविद्या में ही रहने वाले ज्यादा करके कौन आज्ञान वर्तमान आप मतलब अविद्या में ही सारा अपना अधिक से अधिक जो दिनचर्या अविद्या में बिताने वाले कौन बाला वहां लेना बाला करता है बाला बोल तो पीछे बताया था अज्ञानी पूर्व वो जानते नहीं ठीक से और स्वयं को क्या मान रहे है वयं कृतार्ता प्रितम, हम प्रितम तो कृतार्थ है वृता तो तो अभिमन्य इस प्रकार वो क्या करता है अभिमान का अभिमान करके बैठा है तो इसलिए वहाँ था ना एक राजा वो राजा भी ऐसा ही कर रहा था चेतोहरा युवतयादूला सद बांधवा प्रणय गर्भगिश्चृत्यार्जंति दंति राजा का वह उद्घारा चौथा पद पंडित चौथा तो चोर ने <laughs> <नहीं>। <laughs> तो पंडित क्योंकि तो राजा अपना वैभव का वर्णन कर रहे रानी को सुबह उठ करके कौनसी कौन सी पंक्तिया है चेतु हरा युवतया तरा हरा हरा युवती युवती युवती युवतया हरा भूत युवती का युवती युवती युवतया हरिक हरिकन हरी सु विसर्गरेख युवतृदृद आ, खंडा हाँ सुहो आगे खंडाकार रहेगा अनुकूल है ना खंडा तो अनुकूला खंडाकार है ना वो आ जाएगा अवग्रह जैसा यस अनुकुला चेतो हरा युवतयादला सद बांधवा प्रणय प्रणय गर्भ गिस्ृत बहुवचन ये प्रथमचन गिस्ृत हे तो हर युवतया सुदोकूल सव प्रणय गर्भगिस्ृत्या सद्बाधव प्रणय गिरश्च सेवक ब्रित्या? दूसरी पंक्ति हाँ वृत्क बहुवचन वृत्या सेव बहुवचन गर्ज गर्जन गर्जन्ति दंती निवा गर्जन्ति निवास निवाहास नि अर्थात हाथियों का समूह चंडगार रहे, गर्जन्ति रहेगा तरलास।, तरलास।, तरलास।, तरलास तुरंगा घोड़े हाँ निवाहा दंती यहाँ तक राजा का था तीन चार नहीं बन रहे बार बार रानी को हुई तीन पद सुना रहे कोई खटिया के नीचे बैठा है चोर वो चोरी करने गया था ब्राह्मण हाँ। था पढ़ा लिखा था बहुत विद्वान था विद्वान, विद्वान किंतु तो क्या क्या स्थिति ऐसी आ गई कोई मिला नहीं उन्होंने सोचा रही चलो चोरी कर रहे उन्होंने सोचा चोरी करा कहा चले राजे के पास चलो तो सबने पूछा अंदर जाते कहाँ जा रहे चोरी करने चोरी करने जाओ तो राजा के महाल में घुस गए तुमने तो सोचा चोरी करना हो तो ऐसी वस्तु चोरी करो रात में राजा और रानी आएंगे सो जाएंगे मुकुट की उतार रखे रखाएंगे उठा के तो खटिया के नीचे जाकर बैठ गए तो राजा और रानी को नींद आ गई खूब बाहर आके देखता मुकुट टूटा था एक तरफ से चोरी की बुद्धि किंतु विद्या है ना उसका संस्कार नहीं तुम ब्राह्मण सोना चोरी करना महापाप है अंदर से बोल रहे नहीं रख देता। में आता देते हाँ केवल पेट के लिए तुम चोरी कर तो उठा के रखता है उठा के रखता है सब तो बाद में विचार करता लेना तो निश्चय ही है तो खाएंगे क्या तो राजा के सामने ले जाएंगे तो इसलिए खटिया के नीचे जाके सो जाते राजा उठेंगे ना सुबह तो मैं उठा के ले जाऊंगा तो खटिया के नीचे बैठते सुबह भोर में उठा के राजा वर्णन कर रहा अपना अभी माना मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ तो तीन चरण बार बार आ रहे उसको तो नीचे से धीरे से वो बोल रहे सम्मिलन नया न नहीं नहीं राजा ने तीन बार बोल दिया था ना उसको तीन बार, बार ना। बोलते वो सम्मिलने अतना अभी आप वर्णन कर रहे हैं ये जब तक तेरे आंख खुले आंख खुलने के बाद इसमें राजा एक बोलते विद्वान था राजा बहुत समझदारी था ना थोड़ा अभिमान था आके लिए नहीं बाहर अरे तुम कौन हो तुम्हें तो चोर हो तो बोल तो तुम वास्तव में चोर है मेरा अंदर का अज्ञान तुमने चोरी किया है अभी तक मेरा अंदर अज्ञान था आज से आप मेरा गुरु है उसको गुरु बनाते हो आज इसी से होता है श्लोक का क्या मतलब हुआ श्लोक के चार चरण होते हैं ना चौथा नहीं हो रहा था ना? चौथा चरण नहीं, नहीं बोल रहा था राजा <laughs> बार बार तीन ही चरण हो रहा था चार होते हैं ना है, जैसे गीता के चार चरण नहीं होता हरे का श्लोक में चार चरण होते हैं ना श्लोक को माना एक शरीर है तीन श्लोक का उसका अर्थ क्या समझाना चाहता वो बोल रहे रानी को समझा रहे हैं वो हाँ, अपना पत्नी को बता रहे। अभी मान करके वैभाव गुणगान कर रहे है मेरा पास देखो कितना सुंदर सुंदर सेवा करने वाले युवा मनहरण करने वाली युवती सेवा कर रही और सुरुदानुकूल आ जितने भी सगे संबंधी मेरा अनुकूल कोई विरोधी नहीं है और सद बांधवा सगे संबंधी कितना भी है ना मेरा प्रणाम कर रहे स्तुति कर रहे सब गिर भ्रत्या सेवा भी मेरा अनुकूल चल रहे कोई भी सद बांधव प्रणव प्रणय प्रणया प्रणव ने प्रणया प्रणाम प्रणाम करते हैं विनम्र प्रणय बोलते विनम्र एक तो सद बांधव होते हैं ना उदंड होते ये सारे प्रणाया बोलते विनम्र और सेवा के भी तैयार है और मेरे पास ऐश्वर्य देव को गर्जंती हाथी चिंगार रहे घोड़े हिनिना रहे सारी संपत्ति मेरे पास क्या कम है इसी को बोलते अज्ञान है बाला ये बार बार सुना रहे तो नीचे से वो बोलता है राजन सम्मिलनयन ये जब तक है तेरा बंद हो गया कुछ नहीं इसको बोलता ज्ञान एक वो रात को जो पैरा देते हैं बनकर के भी कोई साधु ने राजा को जगा दिया था चार श्लोक चार पह के हाँ हाँ वो भी आता है कालिदास का है सुंदर है हाँ, वो भी, भी जगह तो इसलिए यहाँ बोल रहे है मनमाना अभी नहीं मान के बेटे वयम कृतार्थ जैसे वो राजा राजा समझा फट्टा समझ गए इसीलिए किंतु कुछ लोग नहीं समझते वयम कृतार्थ ये अभिमन का बाला बार बार प्रयोग कर रहे बाला प्रयोग करे अतः मूढ़ यो आज्ञान वही रागात रातर्मीणो यत् कर्मिणो बोल तो जो कर्मी कर्मट लोक कर्म ही सबसे श्रेष्ठ ऐसा मानने वाले तो यत यत रागात यर्मिणो राग बोलते उनमें कर्म फल में एक ऐसी आसक्ति पड़ी है बस लगाओ तो उस विषय के राग से न प्रवेदयती प्रकृष्टे न ना वेदयती यतार्थ तत्व को नहीं जान इसके पीछे भी एक वस्तु है इससे भी ऊपर एक है वो नहीं समझ रहात्म पदार्थ की आसक्ति से हाँ रागार बोल तो उसमें विषय में ऐसी आसक्ति पड़ी है ऐसा लगाव है मतलब एक प्रकार से अबिश्वंग हुआ है अशक्ति अनबिश्वंगा पुत्र हाँ अशक्ति तो ठीक है वो भी खराब है तो तो हो गया नहीं हिंदी में आसक्ति वो है ना वो असक्ति मतलब शक्ति का अभाव शक्ति का अभाव। शक्ति का मतलब हिंदी में आशक्ति असक्ति बोलते नाशक्ति नहीं समाज मतलब आशक्ति का अभाव आशक्ति का अभाव शक्ति का हाँ। मतलब आशक्ति हिंदी में तो दोनों में अंतर होता है बस एक आकार में देखे आसक्ति बिल्कुल अर्थ ही उल्टा असक्ति ये तो मैं तेरा आसक्ति असक्ति है आसक्ति असक्ति ना आशक्ति आशक्ति आसक्ति बोल दो किसी वस्तु में लग जाना आशक्ति होती असक्ति बोल दो आज है ना अशक्ति मतलब किसी में नहीं लगना एक एक मात्रा में अंतर बढ़ रहा एक मात्रा तो इसलिए हम बोल रहे हैं तो यही ही है न प्रभेदयंती वो जो आसक्ति ऐसी पड़ी है उसमें इसलिए न प्रभेद ऊपर से करें कर किम ना प्रभेदयंती यथार्थ तत्वम आत्मा तत्व वो नहीं जानते परमात्मा तत्व जानते भी नहीं ना उसके लिए प्रयास भी नहीं करते क्योंकि जितने जितने आसक्ति है ना उतने दूर रहते थोड़ी सी यदि हम कम से कम जानने के लिए प्रयत्न करते वो भी नहीं ऐसे लोग भी प्रयत्न भी नहीं जानना तो दूर बात है तो प्रयत्न भी नहीं करते न प्रवेदायंत इसलिए देखिए वेदांत का चिंतन करो कोई नहीं आएंगे और कुछ सुनाओ बहुत आएंगे भीड़ लगेगी वेदांत में फिर बोलेंगे रोज यही बात बोलते आप संसार के पीछे पड़े <laughs> संसार के पीछे नहीं यथार्थ भी बता रहे ना वो तो नहीं आता उसमें आ सकते है ना उनको नहीं देते ये तो आत्मकथा है न ये है आत्मकथा है और बाकी जो है ये तो अपना या तो अपना ये भयानक कथा वो तो रोचक कथा है ये यथार्थ है ये आत्मकथा है तीन कथा है ना वही यथार्थ है वही मतलब भयानक कथा वो है भूत पिछाज बेताल आदि जो कथा है ना ये भयानक कथा आती है ना चंदादी ये भयानक और पुराण है रोचक कथा है उसमें रुचि है आपको बहुत क्योंकि जहाँ परिचय में रुचि होता है ना और ये है आत्मकथा ये व्यथा को मिटाने वाली कथा है बाकी सब व्यथा को बढ़ाने वाली कथा सारी व्यथा को नष्ट करने वाली कथा ये आत्मकथा लोक में भी देखे दूसरे का हम गुणगान करता अपना कहा जाते ऐसे चलो तो ये बोल रहे प्रवेद यंती न ते न तेना बोलते तेना, बोल तो, तेना है तु इसलिए हाथ रहा, रहा। उनमें ऐसी आसक्ति बड़ी रायुरा आतुरा का मतलब पाचा कर कहेंगे दुक से आर्त हो जाते आर्त बोल दो दीनहीन है ना चार प्रकार के बात दुख होना अलग बात है एक दुख से दीनहीन होना उसको दुख कहते दुख के बाद है ना दीनहीन होना कितना भी दुखी हो दीनहीन नहीं होता आ एक तो दुखी होता ही नहीं हो तो हो जाता है। दुख, दुख से हो जाता है है से एक तो दुख ही नहीं करता है और तो तो एक दुखी होने पर भी दीनहीन नहीं होता है दुखी हो तो परमात्मा से करेंगे इधर उधर नहीं गिड़ और दूसरा दुख दिनहीन होता है तो दुख कार्ता और क्षीण लोकाश्चवंते क्षीण लोक मतलब कर्म फल क्षीण होने पर लोक शब्द से लेना है कर्म का फल कर्म का फल जी स्वर्ग लोगों लो से गिर जाते हैं जो भी कर्म फल का और वहाँ भी आया हैरण रमणीय योनि महापेर कपूय चरणा कपूय योनि महापेर स्वर्ग से हाँ इसे दोनों वहाँ रमणीय चरणा स्वर्ग भोगने के बाद यदि आपका अवशेष यदि कर्म है तो रमणीय योनि और ब्राह्मण योनिम्मा क्षत्रिय योनि निम्मा ये प्रयोग और यदि आप स्वर्ग भोगने के बाद कपूया निंदित कर्म है कपूय चरण चांडाला सूकर योनि शुकर योनि सीधा हो सकता स्वर्ग से वैसे कोई निश्चय नहीं है तो क्यों बोलते समझ भाष्य में अविद्याम सप्तमी है अविद्या में बहुधा बहु प्रकार विभक्ति तो स्वामी षष्टी है पर उसका जो नहीं नहीं सप्तमी है ना अविद्या है ना सप्तमी में, आ, स, आ, में ना, आ, आम होता है त्रिलिंग में सप्तमी में है ना वो आम होता है नदी संज्ञा होने के बाद उसको आम होता है सप्तमी जैसे है ना ये त्रिलिंग में वहाँ नदी संज्ञा होती है नदी संज्ञा होने के बाद यहाँ आम होता है सप्तमी में घी को आम होके आम बनता है त्रिलिंग में बनेगा अन्य नहीं वो भी त्रिलिंग से भी नदी संज्ञा जिसकी होती है ना होता है तो इसे गंगा ये अपना अविद्या में बहुदा बोलते बहु प्रकारम युद्धा प्रत्ये हैं ना प्रकार अर्थ में बहुदा बहुदा मतलब बहु प्रकार, प्रकार अनेक प्रकार है संसार जो है ना तो यहाँ अविद्या तो अनेक प्रकार कैसा है मतलब उसका कार्य कार्य और कारण को एक करके हाँ। एक माना जाता है तो अनेक प्रकार वर्तमान विद्यमान विद्यम उसमें विद्यमान ठीक है अविद्या का कार्य में ही स्थित है अविद्या कार्य ही कर रहे हैं सब कुछ यही व्यवहार कर रहे हैं किंतु वयमे कृता वयमे केवल हम ही कृता हैृत वयमे एव शब्द लगा रहे केवल हमहि कृता है बाकी कोई कृता नहीं शब्द कृता कर है अर्थकता बोलते कृता प्रयोजना इति प्रयोजन अभिमेंट तो कृता मतलब प्रयोजन किया प्रयोजन कोई है नहीं अतः कृता कृतकृत अतः हम ही कृता हि है सारे प्रयोजन को हमने प्राप्त किया ऐसा है नहीं इति अभिमन हई कर अभिमान बल बोलते अभिमन कूँ है ये है गुण हो जाएगा hmm. और अभी मनते है कर्ण हो जाएगा उसी करें का कार्यक्रे अभिमन कवला बहुवचनेला अभिमानी एक वचन हो तो कुरती हो जाएगा hmm. Hmm. का बाला बालक अर्थ करे कर अज्ञानी नहा जो अज्ञानी अर्थात अविवेक है तो विचार नहीं इसलिए ऐसा अविवेक यद ऊपर है ना यद यद का अर्थ करे अस्माद देखिये मंत्र में यद आ गए ना यद का अर्थ करे यस्मात यज कर्मिणो समाज करके वहां यत किया तो यस्मात यद एवं यस्माद् एवं तस्मा क्योंकि यस्माद् और तस्मा का है न संबंध हो यदा तदा तो यस्माद् जिस कारण से एवं ऐसा है तो कर्मिणो न प्रभेदय तो जिस कारण से जो कर्मी है बहुवचन होगा ना ना कर्मिना कर्मिना कर्मिना है का कर्मिन ना, प्रवेदयंति है, ना, जी, तो है, ना है तो ना प्रवेदयंति तो इसलिए तो कर्मिन शब्द है ना उसमें बनता है तो कर्मी प्रवेदय तत्व न जानते यदि प्रवेद प्रकृष्ट न कर्मिन शब्द है कर्मिन शब्द नकाराते हैं कर्मिन शब्द है कर्मिन को आगे अपना ये आ जाएगा जस आ जाएगा कर्मिन जस का आशुष में मिल जाएगा कर्म नस हो जाएगा नत् तो हो जाएगा नाव को ना हो जाएगा तो इसलिए कर्म नस बन जाएगा और उसके बाद उस सा को रुत्विशा हो जाएगा आए तो है ना शस जस का रूप है ना बहुचत प्रवेदयंती तो इसलिए कर्मिणु न जानन्ति। प्रवेदय तो तत्व न जानती अभी देखिये तत्व कहाँ से लाया मंत्र में तो प्रवेदयंति है ना भाष्यकार उस अर्थकार है तत्व क्योंकि जो प्राउपसर्ग लगा है ना वो प्रकृष्ट अर्थ में वेदयंती से काम चल जाता था किन्तु वहाँ प्रवेदयंती वेदयंती ना को छोड़ दीजिए बाद में लगा दीजिए प्रवेदयंती कर तो, तो प्रकृष्ट ना वेदयंती अर्थात तो प्रकृष्ट बोलते तो अच्छे प्रकार से वो जानते तो अच्छे प्रकार से जानने का मतलब क्या है सम्यक ज्ञान बाकी जो भी जान रहे है ना वो अतस्मिन तदबुद्धि वो प्रकृष्ट नहीं है नहीं। अभी जो भी हम जितना भी संसार में व्यवहार कर रहे हैं ना वो अतस्मिन तदबुद्धि कर और तस्म तद्बुद्धि है वही प्रकृष्ट भारत है इसलिए करने भाष्यकार इस भाव को लेकर कोई पूछ सकते हैं तत्त्व तो नहीं कैसा ला है से जानना। वो जानना इसलिए तस्म दृष्टि प्रमुच्यतेमुच्य सुषुप्ति में भी हम मुक्त होते सुषुप्ति में मुक्त होते ना सारा किन्तु वहाँ प्रमुच्य थे मतलब बीज के सहित सुषुप्ति में सभी रहता है सुषुप्ति सभी जी है नहीं, नहीं। इसलिए तो तो हम बता रहे तत्व न जानती रागात आगे है न रागात उसके अर्थ फला रागा अभिभावा निमित्तम उसी का अर्थ कर रहे हैं कर्म फल संबंधी क्योंकि कर्म के जो फल उसके साथ जो तादात्म्य उस राग से देखिये कर्म से राग क्यों होता है कर्म के फल से आसक्ति होती है इसलिए कर्म से आसक्ति कर्म फल में आसक्ति हो जाते हैं तो कर्म में तादात्म्य वहाँ तो आया है सर्प के प्रति द्वेष क्यों करते सर्प काट सर्प में जो विष है काटने से मर जाएंगे तो उस द्वेष से सर्प से द्वेष होता है स्वता नहीं तो वैसे यह कर्म फल के प्रति आसक्ति है तो, नहीं तो कर्म नहीं है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कर्म फल जो आसक्त संबंधी राग आसक्ति बुद्धि के अभिभूत हो जाना यही राग है तो अभिभव निमित्तम तेना ऐसा अभिभूत हो जाने के कारण आतुरा मंत्र में है ना आतुरा तो आतुरा का अर्थ कर दीनहीन दुख के द्वारा तो दीन दीनहीन होना दुखार्थ तो दुखार्थ होकर संता दुख संता दुखार्थ होकर अतः तो दुख के कारण दीन दीनहीन हो जाता है लोका hmm. मंत्र में ना क्षीणलोका उसका अर्थ तो कर रहा है क्षीणा कर्म फला लोक का मतलब कर्म का फल तो कर्म का फल जो है क्षीण हो जाने पर क्योंकि जो आपने प्राप्त किया वो तो, तो नष्ट होना ही निश्चय कोई भी हो कर्म के द्वारा आपने संपादन किया था तो उसकी सीमा है तो क्षीण स्वर्ग लोकात लोकात है पंचमी चुत्व हो गया चवन्ते अतः तो से स्वर्गलोकुत हो जाते हैं क्षीणे पुण्य मर्क मर्कलोकृश्य उपचित हो, हो जाते हैं। ओम ओम है